प्रश्नोत्तर दीप माला सुख दुख जिज्ञासा स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में किए गए सुख दुखों के अनुभवों में क्या भेद है समाधान प्रत्येक व्यक्ति मन शरीर और वाणी से कर्म करता है जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का फल मिलता है कभी मन के निमित्त से भी सुख या दुख उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि मन से यदि कोई कर्म किया है तो उसका भोग भी मन से ही होगा अतः स्वप्न में सुख या दुख का अनुभव हो जाता है इसलिए स्वप्नावस्था में अनुभव किए गए सुख दुख को मानसिक कर्मों का ही फल मानना पड़ता है कभी शरीर के निमित्त से अपराध हो जाता है तो उसके फल स्वरूप शरीर में रोगादि उत्पन्न हो जाते हैं इसी प्रकार शरीर से यदि पुण्य होता है तो उसके फलस्वरूप सुख भी शरीर से ही भोगता है यदि वाणी से कर्म किया है तो उसका फल भी वाणी से ही मिलता है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा कठोर शब्द बोलता हो दूसरों की निंदा करता रहता हो तो इसके फल स्वरूप उसको हमेशा कटु शब्द बोलने वाली पत्नी मिल जाएगी उसका लड़का भी कटु शब्द ही बोलेगा इस प्रकार उसे जीवन भर वाणी के निमित्त से दुख भोगना पड़ेगा इस प्रकार स्वप्नावस्था का सुख दुख भोग मानसिक कर्मों का फल है और जागृत अवस्था का भोग कायिक एवं वाचिक कर्मों का इनमें एक अंतर यह भी है कि जागृत अवस्था में जो सुख दुख का अनुभव होता है वह स्पष्ट एवं दीर्घकालिक होता है जबकि स्वप्नावस्था में होने वाला अनुभव अस्पष्ट एवं अल्पकालिक होता है जिज्ञासा व्यक्ति दुखी क्यों होता है समाधान जीव में सुख स्वाभाविक है और दुख भ्रांतिजन्य है मूर्खता है इसका कोई आधार नहीं है दुख कोई वास्तविक चीज़ नहीं है जैसे रस्सी में सर्प दिखता है पर वहाँ सर्प है नहीं बस सर्प की कल्पना हो गई इसी प्रकार व्यक्ति दुख की कल्पना कर लेता है आप विचार कीजिए कोई व्यक्ति शांति से बैठा है मन में कोई समस्या नहीं है और न किसी वस्तु का अभाव ही है उस समय दुख का कोई निमित्त नहीं दिख रहा इसलिए वह सुखी है इससे यही समझना चाहिए कि सुख स्वाभाविक है किसी निमित्त से नहीं आता मान लीजिए उसी समय उस व्यक्ति का मित्र मोटरसाइकिल पर उसके सामने से निकल गया अब उसके मन में आया कि मित्र ने तो मोटरसाइकिल खरीद ली और मेरे पास नहीं है मन में जैसे ही अभाव की कल्पना हुई तो दुखी हो गया जब उस व्यक्ति के मन में मोटरसाइकिल लेने का संकल्प जगता है तो बहिरमुख होकर कर्म में प्रवृत्त होता है कर्म से धन कमाकर मोटरसाइकिल प्राप्त कर ली और अभावजन्य दुख समाप्त हो गया तो जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है पहले मोटरसाइकिल का अभाव उसके मन में नहीं था फिर उस अभाव की कल्पना से दुखी हुआ फिर प्रयास किया मिलने पर वह अभाव नहीं रहा अतः तो वह जहां से चला था वहीं पहुंचा पर साथ में एक उपाधि लेकर पहुँचा अब उससे कोई मोटरसाइकिल मांगे तब दे तो दुख और न दे तो दुख कहीं दुर्घटना हो जाए तो दुख पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो दुख इस प्रकार देखा जाए तो दुख हमारी भ्रांति से हमारी कल्पना से ही आता है हमारा स्वरूप तो आनंद घन है